बहुत मेहनत लगती है रिस्क भी लेते हैं हम इतना किसी रियायत के जवाब दिया मैडम मेरे बापू की मौत हो गई है वो उधर कब्र के नीचे दबकर मर गया है कम से कम उसके नाम के पैसे दे दो उसका क्रियाक्रम करना है जरूरत है गणेश ने फिर से गिड़गिड़ाते हुए कहा अरे इन दोनों को बाहर करो कोई दिमाग खराब कर रहे हैं फालतू का बेबी ने अपने आदमियों की तरफ इशारा करते हुए कहा देख बच्चे जितने पैसे मिल गए हैं उसे लेकर निकल यहां से, वरना कुछ भी हाथ नहीं आएगा समझा कि नहीं फालतू दिमाग मत खराब कर वरना तेरा भी यहीं पर क्रियाक्रम करवा दूंगी ठीक है मैडम फिर मेरा सामान वापस कर दो मैं कहीं और बेच लूंगा गणेश ने कहा और फिर वो अपना सामान वापस लेने के लिए बढ़ गया क्या बोला सामान वापस चाहिए बेबे ने उसे गुस्से से भरी निगाहों से घूरते हुए कहा साले हाथ लगाकर तो दिखा यही तेरा हाथ कटवा दूंगी बहुत हो गया इनका अब करो सालों को बेबे ने अपने आदमियों को इशारा किया और फिर तुरंत ही उसके आदमियों ने गणेश और उसके भाई को पकड़कर पीटना शुरू कर दिया और फिर उन दोनों भाइयों को पीट यहां से बाहर धकेल दिया दोनों भाईयों को बाहर धकेल उनके ऊपर पैसे फेंक दिए गए सौ सौ रूपये के नोट वहां जमीन पर बिखरे हुए नजर आ रहे थे कुछ नोट तो वहां कीचड़ में भी पड़े हुए थे और दोनों भाइयों को भी वहां पर पीटकर धकेल दिया गया था उसी दिन के आधी रात की बात है फूल मंडी के भीतर ही बने एक बंगले में बेबे अशोक चौधरी नाम के शख्स की बाहों में सिमटी हुई चैन की नींद सो रही थी अशोक चौधरी उस वक्त फूल मंडी का सबसे बड़ा व्यापारी हुआ करता था बेबे उसी का काम देखती थी अशोक के कई सारे बिजनेस थे लेकिन पुराने सामानों के खरीद फरोख्त वाला धंधा बेबे ही देखती थी बेबे उसके इस इलीगल धंधे को बखूबी मैनेज करती थी इसके बदले में अशोक बेबे का पूरा ख्याल रखता था और वो उसी के साथ रहता भी था अशोक की उम्र लगभग पचास साल के करीब थी लेकिन फिर भी वो बेबे के साथ रोज रंगरेलिया मनाता था उस रात भी अशोक बेबे के साथ गहरी नींद में सो रहा था तभी अशोक को अपने बेडरूम में किसी के होने का शोर सुनाई दिया उसकी नींद खुल गई और तब उसने देखा कि उसके बेडरूम में कुछ लोग मास्क लगाए हुए घुस आए और यहां पर कुछ ढूंढ रहे हैं अशोक चिल्ला पड़ा और वो बेड से उतरकर बाहर आने की कोशिश करने लगा लेकिन तब तक उसे एक आदमी द्वारा पकड़ लिया गया उधर अब तक बेबी की भी नींद खुल चुकी थी लेकिन वो कुछ प्रतिक्रिया महात्रे और उसका थे। में कभी किसी को मारने की नहीं सोच सकता था उस रात भी वो बेबे का कत्ल करने के लिए नहीं गया था वो तो बस उसके कमरे में अशोक के स्टोर हाउस की चाबी लेने गया था ताकि वो वहां से अपना सामान वापस ले जा सके लेकिन यहाँ गलती से अशोक की नींद खुल गई और फिर अब उसके पास कोई और रास्ता नहीं बचा था गणेश ने बेबे को पकड़ रखा था और बेबे अपनी पूरी ताकत से उसे पीछे धकेलने की कोशिश कर रही थी तब गणेश ने बेबे की गर्दन को पकड़कर तब तक दबाए रखा जब तक कि उसकी जान नहीं निकल गई जबकि उसके भाई ने ठीक यही काम अशोक चौधरी के साथ किया उस रात दोनों ने मिलकर अशोक और बेबे को मौत के घाट उतार दिया उन दोनों को मारने के बाद गणेश और उसके भाई को समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करें फिर उनके दिमाग में आइडिया आया कि इन दोनों की लाश को ले जाकर किसी दूसरे की कब्र के भीतर गाड़ देते हैं जिससे किसी को इनके बारे में पता भी नहीं चलेगा और जब तक किसी को डेड बॉडी नहीं मिलेगी तब तक किसी को उन पर शक भी नहीं होगा जब बेबे की मौत हुई तब वो बिना कपड़ों की थी उसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं था तब गणेश ने बेडरूम के भीतर ही अलमीरा से एक लाल रंग का लहंगा निकालकर बेबे के बदन पर लपेट दिया ये लहंगा अशोक ने खुद अपने शौक के लिए खरीदा था यह लहंगा नवाब हामिद खां के समय का था और अशोक ने इसे अपने कलेक्शन के लिए काफी महंगे दाम में खरीदा था इस लहंगे को देखते ही गणेश को भी इसकी खासियत समझ में आ गई थी लेकिन उस वक्त वो सिर्फ बेबे के बदन पर कपड़ा डालना चाहता था इसीलिए उसने ज्यादा इस तरफ ध्यान नहीं दिया इस रात गणेश के भाई ने दोनों डेड बॉडी को ले जाकर किसी और के कब्र में ले जाकर दफन कर दिया और गणेश ने वहां कमरे में से स्टोर हाउस की चाबी लेकर वहां से सामान चुरा लिया था शुरुआत में तो वो दोनों मुंबई में ही रहना चाहते थे और यही रहकर अपना धंधा बढ़ाना चाहते थे लेकिन फिर जब मुंबई में ब्रिज बनाया जाने लगा तब वहाँ समुद्र के किनारे पर बसे कस्बे को हटाया जाने लगा और फिर वहां पर कब्रिस्तान भी हटाया जाने लगा उसी वक्त बेबे की लाश बरामद हुई। गणेश को लगा कि उसने जो मर्डर किया है अब वो केस खुल जाएगा इसलिए उसने अपने भाई के साथ मिलकर कई सारे मकबरे में से सामान चुराया और फिर वो दोनों मुंबई छोड़कर बाहर चले गए गणेश तारीख ने गुरुजी की तरफ गुस्से से भरी लाल आंखों से घूरते हुए कहा तुम्हें क्या लगता था कोई तुम्हें कभी पकड़ नहीं पाएगा तार। तारिक ने गुरुजी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया गुरुजी का गाल थप्पड़ लगने की वजह से लाल हो चुका था अभी वो अपने गाल को सहला ही रहा था तारीख ने उसके दूसरे गाल पर भी जोरदार थप्पड़ जड़ दिया विक्रांत वहां खड़े खड़े ये सब देख रहा था उसने कभी सोचा भी नहीं था की इगतपुरी के मकबरे में होने वाली चोरी का कनेक्शन उस लाल लहंगे वाली लड़की के मर्डर से भी जुड़ा रहेगा सबसे बड़ी बात तो यह है कि बेबे और मणिरत्न अय्यर दोनों का मर्डर गुरुजी ने ही किया था इसके साथ ही उसने बेबे के आशिक अशोक चौधरी का भी खून किया था और फिर उसके बाद उसने आज जंगल में डिटेक्टिव देवाशीष मुखर्जी के साथ ही अन्य पुलिस वालों को भी मौत के घाट उतारा है अब अगर गुरुजी यहां से जिंदा बचके जाता भी है तो भी उसे फांसी की सजा दे दी जाएगी गुरु का असली कैरेक्टर जानने के बाद जितना आश्चर्य विक्रांत को हो रहा था उससे ज्यादा आश्चर्य तो उसे तारिक का असली रूप देखने के बाद हो रहा था तारिक तो बहुत ही चलाक निकला हालांकि विक्रांत को शुरू से उसके ऊपर शक था और वो तारिक के ऊपर तो शातिर समझने में भूल कर दी थी तारीख को गुरुजी यानी गणेश महात्रे के बारे में सब कुछ पता था उसके बाद भी उसने विक्रांत के आगे उसका जिक्र कभी नहीं किया जब विक्रांत ने उसको लहंगे वाली लड़की की फोटो दिखाई थी तब भी उसने गुरु का नाम नहीं लिया दरअसल तारीख खुद को किसी मुसीबत में नहीं फंसाना चाहता था वो चुपचाप पुलिस की गतिविधियों पर नजर रख रहा था और इंतजार कर रहा था कि कब पुलिस गुरुजी को अरेस्ट करे और कब वो उससे अपना बदला ले सही मायने में वो भी पिछले कई सालों से गुरुजी को ढूंढ रहा था लेकिन अब जब पुलिस ने गणेश महात्र गुरु जी को ढूंढ निकाला तब वो भी मौके पर पहुंच अपना बदला पूरा करने के लिए आ गया था